जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई फिरते रहे नयन बोराए, कभी भवन में कभी भुवन में रही सशक्ति पीड़ा कोई इस क्षण मन में उस क्षण तन में जग जग कर काजल अलसाया चल चल कर आछल थक आया हाट न पाई बाट न पाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई गुमसुम बैठी रही देहरी ठिटका ठिटका आंगन द्वारा सेज लगी कांटो की साड़ी और अटारी कज्जल कारा अगर उगंध हिमलहर हो गई चंदन लेप ताप तक का, धूप न भाई छान न भाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई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 ठों से दोहरा लेने से कुछ भी ना होगा वहां चलना होगा जहां तुम्हारे प्राण उस गहराई से उठनी चाहिए सुरती सुमिरन उस गहराई से जहां तुम कर्ता भी नहीं होते हो जहां तुम साक्षी मात्र होते हो ऐसा नहीं कि तुम राम का स्मरण करते हो बल्कि तुम देखते हो कि राम का स्मरण उठ रहा तुम अपने भीतर एक चमत्कार होते देखते हो लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ओंठ से पुकारा गया नाम किसी काम में नहीं आ सकता ओठ से पुकारा गया नाम उस अंतिम स्मरण के लिए सीढ़ी बन सकता है पर सीढ़ी पर रुकमत जान प्रभु की स्मरण को भक्तों ने चार हिस्सों में बांटा है पहला कहते हैं ओंठ से स्मरण वो ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है गा गणेश का गा गणेश का गा गणेश का गा का गणेश से क्या लेना देना है एक बार समझ जाएगा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 मात्र साक्षी रह जाते हो तुम्हारे किए कुछ नहीं होता ऐसे ही भक्त परमात्मा की याददाश्त का साक्षी रह जाता अच्छा है संसार से समझोगे तो तुम्हें तो तो समझ में आ जाएगी बात जैसे संसार बुलाए नहीं भूलता ऐसे भक्त को भगवान भुलाए नहीं भूलता और जैसे तुम्हें तो भगवान याद किए किए नहीं आता छुटक छुटक जाता फिसल फिसल जाते हो वैसे भक्त को संसार याद किए किए भी नहीं आता छूट छूट जाता है भूल भूल जाता है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 और वो तुम्हारा कहना कि धन्यवाद दे जा कंबल तो थोड़े बहुत दिन में खत्म हो जाएगा धन्यवाद आगे तक काम आएगा वो फिर मेरा पीछा करता रहा वो तुम्हारी आंखें मैं भूल ना सका वो तुम्हारी आवाज वो तुम्हारी करुणा मैं भूल ना सका आज सच में ही चोरी करने आया हूं लेकिन आज वही जो तुम्हारे पास है दो अब तुम्हारा होकर आया फकीर के पास जाओगे तो चुराने योग्य तो बहुत